रहो मुस्कुराते रहो वेदी मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो बाल संसार बाल संसार नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए बच्चों के मनोस्थिति पर ये मनोविज्ञान पर हम लोग कार्यक्रम आपको दे रहे हैं और जिसमें डॉक्टर अजय शुक्ला जी हमेशा की तरह हमारे साथ उपलब्ध है और बाल संसार बाल मनोविज्ञान में व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम के विशेष राइटर हैं डॉक्टर अजय शुक्ला जी Uh, सबसे पहले तो हमने कुछ चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए आपको जनरल एक एपिसोड में बातें की थी पिछली बार अब हम लोग पाठ्यक्रम के अनुसार आपको कुछ बातें जरूर बताएंगे तो बाल मन के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का निर्माण तो ये सबसे पहला लेसन है जिसमें बच्चों की मनोस्थिति की विविधता को समझना तो आइए इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से डॉक्टर अजय शुक्ला जी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी बाल संसार में आपका स्वागत है और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि बाल मन के प्रति जो संवेदनशील बातें करते हैं या दृष्टिकोण का निर्माण करना बच्चों की मनोस्थिति को अलग अलग ढंग से समझना इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप किस तरह से उस चीज़ को समझ पाते हैं जान पाते हैं तो उस पर बताइए बच्चों की मनोस्थिति को कैसे समझा जाए बहुत ही सटीक और व्यवहारिक प्रश्न हैं और सामान्य तौर पर एक आम परिवार में इस प्रकार की समस्या रहती है और बड़े चाहते हैं कि इस मनस्थिति को हम समझें और ख़ासकर जब संवेदनाओं की बात आती है तो हमें लगता है कि मानवीय संवेदनाएं केवल बड़ों तक सीमित हैं लेकिन उसका जो रेंज है वो बच्चों के पास ज़्यादा है कारण उसके पीछे है कि जो भावनाएँ और विचार उनकी मनस्थिति में उत्पन्न होते हैं उसकी अभिव्यक्ति के लिए उनके पास में जो माध्यम हैं वो बहुत कम हैं लेकिन वो अपनी भावभंगिमाओं से व्यवहार से और कई बार अलग अलग अपने स्वभाव को वो व्यक्त करते हैं उदाहरण के लिए जब आपके परिवार में कोई आता है बड़ा और अपने बच्चों को आप बुलाते हैं तो उनके मन में रहता है कि अभी ये बड़ों से हमको मिलवाएंगे मिलवाएंगे तो हमारा खेलने का समय है हमारा पढ़ाई का समय है अर्थात उन बच्चों के उन मनोभावों को वहाँ उस लेवल पर स्वीकार नहीं किया जाता नहीं। ये माना जाता है कि ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है और ये बच्चे आएंगे और बड़ों को प्रणाम करेंगे नमस्ते करेंगे अभिवादन करेंगे और वो अभिवादन बहुत प्रसन्नतापूर्वक होना चाहिए बहुत आनंदपूर्वक होना चाहिए जिससे बड़ों की डिग्निटी या उनके डेजिग्नेशन को कोई धक्का नहीं लगे उन्हें बड़े सोच रहे हैं कि हमारी संवेदनाएँ तो प्रोटेक्ट रहें लेकिन उस स्थिति में बड़ों को चाहिए कि जिस बच्चे को हमने जन्म दिया है उसको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं वो जब हमारे मित्रों से मिलने आ रहा है तो उसकी क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं उनकी संवेदनाएं क्या हो सकती हैं उदाहरण के लिए जो गेस्ट हैं वो कुछ गिफ्ट उनके लिए लेके आए हैं या कुछ फल या मिष्ठान लेके आए हैं तो उनका मन लगेगा जुड़ाव होगा और आप चाह रहे हैं कि वो अभिवादन भी करें और कोई पोएम भी सुनाएँ और कुछ अपनी बात भी रखें तो ऐसी स्थिति में बच्चा भी मानसिक रूप से तैयार नहीं है वो आएगा हो सकता है कि वो आके प्रणाम करके और तेज़ी से वहाँ भाग जाए लेकिन बड़ों को लगेगा देखो ये बड़े हैं और हमारे मित्र हैं इन्होंने कुछ इटिकेट्स नहीं सिखाए हैं रुकना चाहिए था परमिशन लेना चाहिए था बच्चों को हमसे यहाँ से जाने के लिए तो इस प्रकार के जो फ्लैक्चुएशन है उस पर हमें बड़ा सटीकता से अध्ययन करना होगा उनकी संवेदनाओं को समझना होगा ये भी समझना होगा कि जब बच्चा हमारे पास आया है बड़ों से हम जुड़ाव करने की बात कर रहे हैं तो ये एक मशीनी प्रक्रिया नहीं है उसको सहजता से जुड़ने दें उसके भाव को समझें वो चला भी जाता है तो नाराज़गी व्यक्त नहीं करें उसे पकड़ने का प्रयास नहीं करें उसे बलपूर्वक रोकने का भी प्रयास नहीं करें बल्कि उसको सहजता में कन्वर्ट होने दें और ये हो सकता है कि आपकी उस सहजता या बाल मनोविज्ञान को समझने के बाद वो बच्चा दस या पाँच मिनट के बाद में वापस आ जाए उसको लगेगा कि अभी बड़ों के पास में बातचीत मुझे करना था और मेरी बात वहाँ नहीं हो पाई मैं अपना कुछ अभिव्यक्त नहीं कर सका लेकिन अब मैं उनसे पुनः जुड़ता हूँ और उस जुड़ाव के वसीभूत वो अपने आप को वहाँ उपस्थित भी करेगा और अंतर्मन से जुड़ने का प्रयास करेगा क्योंकि वो उस समय तक जान चुका होगा कि मेरे प्रति भी बड़ों की संवेदनाएँ जागृत हैं और वो कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ना या जोड़ना चाहते हैं जी डॉक्टर अजय शुक्ला जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बच्चों की मनोस्थिति को कैसे समझा जाए तो आ, सिंपल और सहज तरीके से अगर इसको समझा जाए तो बड़े अच्छी तरह से आपने बताया कि हम अपनी मनोस्थिति को भी समझ लेंगे तो शायद बच्चों के मन को समझने में आसान होगा कई बार अवलोकन भी करना ज़रूरी है कि बच्चों के व्यवहार कैसे हैं वो खेलते कैसे खेलने के साथ साथ उनकी बातचीत का तरीका क्या है इस पर अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे या फिर कभी कभी वो बात करते हैं भले ही उनकी बातों में आ, कुछ शब्दों का कमी हो सकता है कुछ सटीक शब्द आपको नहीं मिलेंगे समझने में थोड़ा देर होता होगा लेकिन भाव तो ज़रूर समझ सकते हैं खुले प्रश्न उनसे पूछिए सोचने समझाने की बात प्रोत्साहित करें और सहानुभूति और स्वीकारता जो है आपके पास हमेशा रहना चाहिए और एक विश्वास बनाए रखना चाहिए मुझे लगता है कि ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है तो बच्चों पे शुरुआत में हम लोग जो है कई बार कुछ हो जाता है तो सीधे डांट डपट के उनको चुपच करा हैं तो शायद वो मनोस्थिति हमारी नहीं होना चाहिए क्योंकि उस समय हम मुझे लगता है कि किसी पिताजी का या माँ का जो व्यवहार है शायद ये उनको नहीं सिखाया गया होगा जी जी दूसरी बात अगर सीख भी गए होंगे तो या तो उनके पास टाइम इतना नहीं है कि मैं पेशेंट तो या फिर हाँ। पेशेंट भी नहीं होगा हाँ। कई बार होता है कि ये बच्चा है मेरी बात क्यों नहीं समझता जी। ऐसा उनको लगता है तो बच्चे को समझाने से ज्यादा हमें उनके पास टाइम निकाल के उनको समझने के लिए टाइम देना होगा बहुत बड़ी बात कर रहे हैं यही मानवीय संवेदनाओं की आवश्यकता भी है बिल्कुल बिल्कुल तो हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरे मेरी बात को समझे और चला जाए जी जी लेकिन वो समझने के लिए नया शायद आपकी हेल्प करने भी आया हो बिल्कुल नहीं <laughs> यही पक्ष होना चाहिए <laughs> तो कई बार हम लोग जो हैं ऐसा सोचते हैं कि हमारा टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है हर व्यक्ति का टाइम इम्पॉर्टेंट है टाइम को इंग्लिश में मनी कहा गया अंग्रेजी में टाइम इज मनी कहा गया अगर समय ही पैसा है तो फिर समय को सफल बनो सफल सफल होगा बिल्कुल तो अगर हम इन चीज़ को ठीक से नहीं समझ पाते हैं तो शायद टाइम को हम लोग वर्क में लगा देते हैं या वेस्ट हो जाता है तो वो हमारा मनी भी काम में लग जाता है और या तो वेस्ट हो जाता है जी जी जी <laughs> तो इसको सफल करने के लिए शायद मुझे लगता है थोड़ा बियॉन्ड होके सोचना पड़ेगा तो आइए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक आप सुनाए हैं बाल बच्चों के मनोविज्ञान पर बाल संसार इस कार्यक्रम को आशा करूँगा आप सभी को अच्छा लगता हो तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ें और अपनी प्रतिक्रिया दें ताकि हम आपको अपने अनुभवों को या फिर आपके अनुभवों को साझा करने में हमें हेल्प मिले सुनते रहो मुस्कराते रहो जीवन सभी के सम लगेंगे देते चले देते चले प्यार देते चले प्यार प्रभु का लौटाते चले सिंह मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा सेह भरे तो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा निर्मल से मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा सेह भरे तो बोलों से आनी हो ईश्वर की ईश्वर की पहचान बने प्यार प्रभु का लुटाते चले ईश्वर की पहचान सभी के लगेंगे देते चले। देते चले, प्यार देते चले प्यार प्रभु का लोटाते चले धूप संभाले हैं, खेत के बेखारे जल से मधुर में बरसाए हैं, साया करने वाले बादल सिर्फ पर धूप संभाले खेत के बेखारे जल से मधुर मेंह बरसा सुख सागर की सुख सागर की लहरें बने प्यार प्रभु का लुटाते चले सुख सागर की सभी के लगे दे दे दे देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले प्यार प्रभु प्यार प्रभु का लुटाते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले बाल संसार बाल संसार नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं बाल मनोविज्ञान पर बातें हो रही हैं चाइल्ड साइकोलॉजी पे बातें हो रही हैं और अजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं उनसे बातें हो रही हैं कई बार हम लोग जब इस पाठ्यक्रम को देखते हैं तो यहाँ पर मैंने देखा अजय जी ने बड़े अच्छे पाठ्यक्रम को जो है शुरुआत किया है बाल मन के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का नहीं नहीं तो इसमें एक और चैप्टर आता है जहाँ पर बच्चों की मनोस्थिति को कैसे समझा जाए जिसके बारे में हमने बातें की तो दूसरा जो आ, इसमें भाव आता है दूसरा जो पैराग्राफ है दूसरा जो उसमें सब टाइटल है वो है पवित्र संवेदनाओं की गरिमा का ध्यान रखना तो इस बात को कैसे हम लोग समझे अजय जी बताइए बहुत अच्छी यहाँ बातचीत चल रही है और एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ पवित्र शब्द का उपयोग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि सामान्य संवेदनाओं के प्रति तो हम जागृत रहते हैं लेकिन बच्चों के लिए जैसा पहला एपिसोड में हमने बातचीत भी किया कि बच्चे मन के सच्चे हैं और हम कहते हैं कि भाई ये भगवान के समकक्ष हैं और इनके जो मनोभाव हैं वो इतने पवित्र हैं कि इसे हमें स्वीकार करना चाहिए और कई बार बड़ों के निर्णय के बीच में जब बच्चों से हम पूछते हैं कि बेटा बताओ कि ये हम सारी उलझन में हैं तो आपका इसमें क्या ओवर है या क्या आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं क्या प्रतिक्रिया या क्रिया आपके मन में आती है तो उस समय आप देखेंगे एक निष्पक्ष सुझाव उठा आएगा और वो इतना कारगर होता है कि ऐसा लगता है कि उसे अपना लिया जाए जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूंगा एक विद्वान विदुषी बहन है उन्होंने अपने बच्चे के लिए काउंसलिंग के लिए मुझे बुलाया और कहा कि अभी बच्चे को मैं बुलाती हूँ और उन्होंने ये भी कहा कि आप प्रणाम करो क्योंकि आप मेरे गुरु हैं उन्होंने बच्चे को मैसेज दिया कि ये आप ये गुरु नहीं बल्कि मेरे गुरु हैं जिनको तो आप प्रणाम करो अब वो बच्चा जैसे ही प्रणाम करता है और मैं उसको ब्लेसिंग देने के लिए अपना हाथ बढ़ाता हूं तो बच्चों के अंदर एक चंचलता होती है बहुत जल्दी वो मेरे स्पर्श के पहले ही वहां से भाग खड़ा होता है अब यहां हमें समझना होगा कि ऐसी स्थिति में एक काउंसलर की भूमिका दोषारोपण के नहीं है बल्कि ये समझने की है और मैंने माँ से उनके बच्चे की माँ से कहा कि आप मुझे बताइए कि इस समय आप क्या सोच रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो बड़ा अपमान फील हुआ कि बहुत तो अच्छे से वह बच्चा नहीं मिला आपसे या मैं उसको सिखाने में असफल रही मैंने बोला ऐसा नहीं हम बच्चों के मनोभावों को बड़ों जैसे विश्लेषण नहीं करें हम उनकी प्योरिटी को समझें उस बच्चे के अंदर जो परसेप्शन का लेवल है वो इतना पवित्र है कि वो बच्चा आता है प्रणाम करता है और भाग जाता है उसको ये विश्वास है कि जब मेरी माँ के गुरु बैठे हुए हैं तो ये मेरे लिए कितने हम्बल हो सकते हैं कितने कितना प्यार हमको इनसे मिल सकता अब बच्चे की माँ को ये विश्वास हो गया की जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि वो जो पवित्र संवेदनाएं है वो वापस लौटी है हमने अपेक्षा नहीं की लेकिन ब्रह्मांड में हमने एक संकल्प भेजा की बच्चा आएगा और हमसे जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हम उस बच्चे के साथ में कैदी जैसा बिहेव नहीं कर सकते उसको कुर्सी पर बिठा के बांध के बाय फोर्स नहीं कर सकते कि आपको बात करनी ही पड़ेगी ये सम्मान देना ही पड़ेगा ये सारी क्रियाएं हमारी मन में चल रही हैं लेकिन अगर हम पवित्र मनोभाव को देखेंगे तो बच्चे का निश्चल मन बच्चे का निर्मल हृदय वापस ले आया और उस पवित्र मन की विशेषता देखिए कि मैंने बड़े धीरे से कहा कि बेटा ये बताओ कि पढ़ने में कितना मन लगता है और खेलने में कितना मन लगता है अब बच्चे के पास में कोई मेजरमेंट टूल तो है नहीं यह मन को कैसे बताए हम सोच रहे हैं कि वो शायद बच्चा बोल देगा कि अभी मेरा पढ़ने में कम मन लगता है और खेलने में ज़्यादा लगता है अब कम और ज़्यादा को आप कैसे मेजरमेंट करेंगे तो बच्चे से मैंने कहा बच्चे की उम्र के हिसाब से कि बच्चा तीन या चार साल का है उस समय मैंने कहा बेटा आप हाथ से बताओ कि पढ़ने में कितना मन लगता है तो आप आश्चर्य करेंगे भाई जी कि वो बच्चा छोटी सी मुट्ठी दोनों हाथों को ऐसे बंद करके बोल रहा है और इतना सा मेरा मन पढ़ने में लगता है, है? तो है। कहकर वो फिर भाग गया अब मां ने कहा कि आप एज ए काउंसलर बच्चे की मनस्थिति को समझ गए आपने पवित्र संवेदनाओं को स्वीकार कर लिया लेकिन क्या मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है कि ये छोटी सी मुट्ठी बता रहा है कि इतना मन पढ़ने का मैं लगता है तो ये थोड़ा सा 50 परसेंट ये हो जाए और खेलने वाला 50 परसेंट कम हो जाए तो शायद बैलेंस हो सकता है तो हमने बाकी प्रोसेस करने का प्रयास किया और उसमें सफलता भी हमको मिली और बच्चे के मनोभाव को समझते हुए उनको फिर अलग अलग तरीके से मदद के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं मैंने उनकी मदर को बताया और वो उसको उन्होंने फॉलो भी किया तो कुल मिला कहने का अर्थ कि हमें बच्चों के उस समय त्वरित क्रिया या प्रतिक्रिया को प्योरिटी के फॉर्म में स्वीकार करना चाहिए और उनके प्रति अपनी संवेदनाओं को और गहरा करके और समाधान के लिए छोटे छोटे प्रयास करना चाहिए जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और जिस मनोस्थिति की हम लोग बात कर रहे हैं कई बार हम लोग चीज़ों को समझ के भी कभी कभी हम लोग नहीं समझ पाते ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन सारी चीज़ों को ठीक से समझें जानें और जिस तरह से हम लोग अभी बात कर रहे थे ख़ास मनोस्थिति के बारे में और इसमें जो पाठ्यक्रम है उसको लेकर हम बात कर रहे थे तो उसमें जैसे कि हमने अभी बात की विशेष पवित्र संवेदनाओं की गरिमा को तो यहाँ पर अजय सर ने बड़ा अच्छा बताया कि सम्मान और विनम्रता दोनों होनी चाहिए आपकी बातों में साथ साथ अगर ध्यान और एकाग्रता पर आप अगर जोर देते हैं तो भी आपको अच्छा लगेगा और कृतज्ञता जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि आप उस पवित्र भावनाओं के साथ ऐसे जुड़ जाए कि आपको हर चीज़ जो है स्पष्ट रहे और आपको आईने की तरह हर चीज़ दिखाई दे आपको बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को जब आप समझेंगे तो आसानी से लोगों को बता सकते हैं समझा सकते हैं और जान सकते हैं तो ये आ, ऐसा यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर हम लोग हो सकता है कि वो चीज़ें कर पाए नहीं कर पाए जी थोड़ा सा मैकेनिज़्म वाली बात है देखिए ट्रायल एंड एरर सारी ज़िंदगी चलती रहती है जी जी जी लेकिन आप अगर सोचेंगे कि मैं कंप्लीट कर दूँगा तो वो गड़बड़ है यू शुड ऑलवेज मतलब हमेशा ये देखिए कि ट्रायल एंड एरर और ये चीज़ हमेशा काम करती हैं भले आपने सीखा हो लेकिन सीखने के साथ साथ आपको जो है हमेशा जब भी आप बच्चों के मनस्थिति से जुड़ जाते हैं तो आपको पता नहीं कि बच्चा क्या करेगा है ना क्योंकि उसके स्वभाव के आधार पर कुछ चीज़ें हो सकता है कि आप उसको जान लें लेकिन कुछ जगह पे आप नहीं जान पाते हैं तो वहाँ पर आपको कैसे डील करना ये बहुत ज़रूरी है तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि यहाँ पर एक और सवाल एक और भावनाएँ जो हैं हम इस चैप्टर में ले रहे हैं जैसे कि सकारात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करना तो अजय जी मैं चाहूँगा कि कैसे हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं वो थोड़ा सा बताएं सकारात्मक दृष्टिकोण के संबंध में जो मेरा यहाँ चिंतन है वो ये है कि बच्चे के मनोभाव को हम समझ रहे हैं लेकिन उस मनोभाव को समझने और समझाने की क्रिया में जो सबसे बड़ी बाधा आती है कि थोड़े समय तक हमारा प्रयास स्नेह और प्यार को लेकर होता है हम अच्छी केयरिंग भी कर रहे हैं नर्चरिंग भी कर रहे हैं लेकिन जो बच्चा है हमारी वो हमारी भावनाओं को समझ रहा है स्वीकार कर रहा है लेकिन वो उसके मन में एक अच्छी अपेक्षा है हमारे से कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाएंगे क्योंकि दबाव और तनाव क्या करता है बच्चे को एक द्वंद्व में डाल देता है और वो माता पिता से जुड़ने की बजाय उनसे अलग होने का प्रयास करता है अर्थात एकांत की ओर जाता है ऐसे समय में हम ये परिस्थिति घटित होने दें उसके बाद हम सकारात्मकता को फॉलो करेंगे या सकारात्मक दृष्टिकोण हम अपनाएंगे तो उस समय तक हम काफ़ी लेट हो जाएंगे इससे पहले कि बच्चे के मन में हमारे प्रति कोई दूसरे भाव पैदा हों और उस भाव के कारण वो अपने व्यवहार में बदलाव लाए उससे पहले ही हमारी ड्यूटी बनती है हमारा फ़र्ज बनता है कि हमारे बच्चे हैं और उस बच्चे को माता पिता के प्रति या गुरु के प्रति एक गहरी आस्था है और वो सोचता है कि ये तीन लोग मिलकर हमारी पालना करते हैं तो वो मैक्सिमम एफर्ट करता है कि मैं बहुत अच्छा अपना प्रस्तुतिकरण दे सकूं जैसा आपने भाईजी जी ने बताया कि आप ये मान के चल रहे हैं कि सारी चीज़ में परफेक्शन नहीं हो सकता है परफेक्शन के लिए हम एफर्ट कर सकते हैं प्रयास कर सकते हैं कंप्लेंट एंड सजेशन की गुंजाइश हमेशा होती है बड़ी से बड़ी व्यवस्था में इस बात के लिए आर्गुमेंट किया जाता है कि आप बहुत सारे अच्छे सजेशन और कहीं अगर कोई शिकायत या सुझाव है तो वो दीजिए तो वहाँ परिवर्तन करने की स्थिति ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर या व्यक्तिगत जीवन में भी कोई इंसान कर सकता है यही वस्तु स्थिति हमारे मन में भी होना चाहिए कि बच्चे की बात जब हम सुन रहे हैं या समझ रहे हैं या किसी को शेयर कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम प्रयास करें कि हम सकारात्मक दृष्टिकोण रख के चल रहे हैं और उस सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिफल क्या है कि अपने बच्चे की अच्छाइयों विशेषताओं गुणों उस बच्चे का जो इनर पावर है साहस है इनिशिएटिव पावर है कुछ अच्छी बातें जो आपके मन में अपने बच्चे को लेकर गर्व पैदा करती हैं गौरव पैदा करती हैं और आप ये मान के चलते हैं कि एक श्रेष्ठ नागरिक बनने में बच्चे के इस गुण के कारण बड़ी मदद मिलेगी तो उसको हम प्रोमोट करेंगे और उसके साथ में बहुत सारी क्वालिटी या बहुत सारी विशेषताएँ धीरे धीरे जुड़ती जाएँगी तो बच्चों के अंदर एक उत्साह होगा उमंग होगा और उसे लगेगा कि बड़ों के सामने हमारी केवल यहाँ प्रेजिंग नहीं हो रही है बल्कि अच्छी चीज़ों को शेयर किया जा रहा है ताकि इसको और बच्चे को अच्छा कैसे बनाया जा सके तो हमारा उद्देश्य किसी अच्छाई को बताने के पीछे ये है कि उसमें हम अभिवृद्धि करें और उसको प्रमोट करें और सकारात्मकता को अंत तक बनाए रखें जिससे कि बच्चे का मनोबल किसी भी स्थिति में अगर कहीं टूट रहा हो तो उसे हम संभाल सकें संवार सकें और एक नई दिशा दे सकें जी अजय जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है अब जो बातें हम लोग कर रहे हैं पाठ्यक्रम से बिल्कुल अलग कर रहे हैं थोड़ा सा पाठ्यक्रम को ले रहे हैं लेकिन मैं कोशिश यही हमारी है हम दोनों की कि आपको अपने लाइफ के साथ जो रियाल्टी है उसके साथ जुड़े और उसमें और जल्दबाजी इसमें बिल्कुल नहीं चलती अगर आप बहुत जल्दबाजी करते हैं तो हो सकता है कि बच्चों की क्रिएटिविटी के बजाय बच्चों को हम लोग उसके क्रिएटिविटी समाप्त कर रहे हैं तो इसीलिए थोड़ा सा आपके शब्दों में बहुत इम्पोर्टेंस होना चाहिए जिस तरह से आप सम्मान चाहते हैं वैसा बच्चा भी सम्मान चाहता है क्योंकि सम्मान से उसकी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं क्योंकि वो आपको उतना ही सम्मान से देख रहा है बालक आपको एक पिता समान माँ समान बड़े के रूप में आपको देख रहा है तो उसके अंदर आपके प्रति जो भाव है वो भाव से अगर बच्चे को देखना शुरू करेंगे तो चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाएगी कई बार हम लोग अपने लाइफस्टाइल में आ, उन चीज़ों का कहीं मायने वन ऐसा कोई ट्रेनिंग तो नहीं लेते कि हम बच्चों के साथ कैसे बात करें है ना हम सोचते हैं कि मेरा लड़का है मेरा अधिकार है इसके ऊपर बोलने का वो सोचते हैं तो वहाँ सारा जो है खेल बिगड़ जाता है तो रियलिटी को ज्ञान जो है दूसरों के लिए नहीं अपने लिए होता है तो स्वदर्शन से परमात्मा दर्शन होगा ज्ञान को अपनाई नहीं किया है वो फिर आप ज्ञान सुनने सुनाने तक रहेंगे लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं है तो एम्प्लीमेंट जीरो है तो उसका यूज़ भी नहीं होगा उसका रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे तो इसी ज्ञान खुद के लिए उपयोग में लाएँ और अपने जीवन को बेहतर बनाए अपनी भावनाओं को समझें अपनी भावनाओं को ठीक करें तो बहुत अच्छी बात होगी तो इन्हीं शुभाशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और ख्याल रखिए अपना और बच्चों की मनोस्थिति को सम्मान से देखे सुनते रहो मुस्कराते रहो बाले संसार, बाले संसार।